नमस्कार आप सभी का स्वागत है संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में पिछले एपिसोड में हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तालों के बारे में जानकारी हासिल की थी अब चलिए उसी चीज को फिर से हम रिपीट करते हैं अब हम तबले के साथ उन चीजों को आपको बजा के सुनाने वाले हैं क्योंकि हमारे साथ देवेंद्र जी अब तबले लेकर आए हैं और तबला का जो ताल है किस तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तालों को बजाया जाता है तबले पे और किस तरह का वो धुन होता है तो वो सारी बातें आज के शो में हम सुनेंगे तो हमारे साथ है देवेंद्र जी जिनका मैताए दिल से आप सभी की और से मेरी और से उनका स्वागत करता हूँ और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी रेडियो स्टेशन पर संगीत की दुनिया तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अप्रत्यक्ष तालों को सुनते हैं सबसे पहले देवेंद्र जी से अप्रचलित जो जितनी भी ताले हैं वो ज्यादातर उसके उनके जो बोल है वो अभी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अभी आप देख लो तो जो अप्रचलित ताल तालों के जो बोल है वो गीत की मधुरता को बढ़ाने के लिए जो टुकड़े का यूज है तो उस टुकड़े के हिसाब से जैसे रूपक का कोई टुकड़ा है रूपक का पूरा गीत बनाए हुआ है उसमें अगर टुकड़ा कोई डालना हुआ तो वो फट से क्या करते हैं अप्रचलित तालों में से उठा लिया और वो टुकड़े को या तो बोल बोल के द्वारा उसे प्रस्तुत करते हैं या फिर वो टुकड़े को बजवा किसी भी रूप से उसे प्रस्तुत करते हैं और जितनी भी अपटली जितनी भी ताले ये संगीत के अंदर अलग अलग जैसे कि आप क्लासिकल कहीं सीखने जा रहे हो तो वहाँ पर तो ख्याल चलते हैं एक छोटा ख्याल बड़ा ख्याल ये सब गायन शैलियाँ है ध्रुपद हुई धमार हुई ये सब गायन शैलियों के अंदर ये अप्रचलित तालों का जैसे बड़ा ख्याल है तो इसके अंदर ये अप्रचलित ताले बसती है फिर अपने ध्रुपद धमार तो इसके लिए भी अप्रचलित ताल तो जो अप्रचलित तालों के अंदर भी ये जो कॉमन जो है जितनी भी वो जो ताले मैं आज आपको सुनाता हूँ जैसे की तिवरा तो तिवरा के जो बोल है वो धा दिनता तिट कत गि गन इस तरह से ये सात मात्रा की है जैसे रूपक भी सात मात्रा की है ये भी सात मात्रा की लेकिन इसके अंदर क्या है कि खुले बोल बजाए जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं तबले के साथ में इसे बताने की कोशिश कर रहा हूं जैसे कि धा गन अब ये कि ये बोल तबला बोलता है तो किस तरह से बोलता है धा दिनता तिट कत गदी गन धा ये इस तरह से ये तिवरा बजाया उसके बाद में बारह मात्रा बारह मात्रा के अंदर आपने एक ताला भी बजता है लेकिन ये अप्रचलित अप के अंदर झुमरा बजता है मैंने जैसे पहले पहले ही बताया जो तबला है इसमें जो अप्रचलित तालों में इसमें ज्यादा तो खुल्ला बजाया जाता है जिस प्रकार से पखा बज मृदंग को खुला बजाया जाता है इसी प्रकार से इसे भी खुल्ला बजाया जाता है अब झुमरा झुमरा ये बारह मात्रा का है और इसके बोल जो है वो है धिन धा तिरकिट धिन धिन धागे तिरकिट तिन ता तिरकिट धिन धिन धागे तिरकिट अब ये झुमरा जो है ये जब ध्रुपद धमार सुनते हो तो इसमें इसका प्रयोग किया हुई है अब मैं आपको बता दूँ बजाकर सुनाता हूँ इसे धिन धा तिर किट धिन धिन धागे तिर किट धिन धा तिर किट धिन धिन धागे तो इस तरह से ये झुमरा बजाया जाता है उसके बाद में आड़ा चौताल आड़ा चौताल जो है वो चौदह मात्रा की है दीपचंदी और आड़ा चौताल ये दोनों आप देखो तो जो इसकी जो मात्रा है वो चौदह आती है बस फर्क यही है कि ये खुली बजाई जाती है और वो बंद बोलो की वजह और जो मधुरता है वो दीपचंदी के अंदर ज़्यादा है तो उसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसके ये आड़ा चौताल के बोले धिन तिरकिट ना तुन ना कत्ता तिरकिट ना धिन्ना धि ना इस तरह से ये टोटल चौदह मात्रा होती है अब थोड़ा तबले के साथ बताता हूँ आपको नहीं, जिस प्रकार से आप उच्चारण कर रहे हो काउंटिंग के साथ में जिस प्रकार से आप उच्चारण करो उसी प्रकार से आपको उंगलियों से से उसी प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा पहले आप उंगलियों को एक एक मात्रा है, उसे उंगलियों पर गिनिए गिनने के बाद में उसका उच्चारण आप करिए मन से करिए उसे फिर आप टोटल मात्रा को काउंट करिए और काउंट करने के बाद में आप तबले के साथ में जिस प्रकार से आप उसका उच्चारण करो उसी प्रकार से तबले से उसका उच्चारण कर तो एकदम परफेक्ट जितनी भी मात्रा आप देना चाहते हैं जब चौदह मात्रा के तो चौदह मात्रा परफेक्ट उसमें दे सकते हैं उसके बाद में तिलवाड़ा तिलवाड़ा ये सोलह मात्रा की है मैंने जब मेरे जो कॉलेज के अंदर मैं था तब बड़े ख्याल के अंदर ये ताल में बजाया करता था तो इसके बोल हैं धा तिरकिट धिन धिन धा धा तिन तिन ता तिरकिट धिन धिन धा धा धिन धिन इस प्रकार से तिलवाड़ा है तो जिस प्रकार से उच्चारण करें वैसे वैसे इसे बजाना है फिर अड्डा तो अद्दाज अड्डा भी ये सोलह मात्रा का है और ये अपनी जैसे इसकी खूबसूरती के हिसाब से भी इसे जज ताल के साथ साथ कहीं कहीं ये छोटे से पीस के रूप में अड्डा तो ये गीतों के अंदर भी आपको सुनने को मिलता है इसके थोड़ा तबले के साथ में आप धा धिक धा धा धिका इस प्रकार से ये सोलह मात्रा इसमें कंप्लीट होती है उसी प्रकार से धमार जैसे धमार मैंने आपको बताया कि धमार एक गायन शैली भी है जो वो गायन शैली के साथ साथ इस ताल को बजाया जाता है और इसमें एकदम खुले-खुले बोल आते हैं जैसे कि गैप इसमें ज्यादा आ जाता है जैसे क धी टा ग, द, ग टी क इस तरह से ये खुले बोल बजाए जाते हैं और ये इसकी फिक्स है कि ये जो गायन शैली है धमार गायन शैली उसके साथ में ही इसे बजाया जाता है ये चौदह मात्रा की है उसके बाद में चौताल चौताल जो है ये बारह मात्रा की है और इसके बोल कुछ इस प्रकार से धा धा दिन ता टिट धा दिन ता टिट कत गदी गन धा इस तरह से चौताल के बोल हैं आपके सामने तबले के साथ में इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ धा धा दिन ता किट धा दिन ता उसके बाद में सुल्ताल सुलताल ये दस मात्रा की है और इसके बोले धा धा दिन ता किट धा तिट कत गि मैं जैसे बोल रहा हूँ उसे आप काउंट करोगे तभी टोटल दस आएंगे से इसे भले आप, आप काउंट करिए धा धा दिन ता धा दिन ता कत ये जो धा बोल, मैं जो मैंने ग्यारहवीं मात्रा पर लगाया अब इसे थोड़ा तबले के साथ में धा धा दिन ता किट धा तिट कदि गो इस तरह से आप जो मात्रा जो है उसे जैसे मैंने आपने तो पहले भी बताया कि एक एक बोलों को पहले आप जमा लीजिए कि भाई कितनी मात्रा के बोल है फिर उसे मुख पर लाइए उसकी जो एक चाल है वो चाल अपने मुख पर पूरी पूरी लाइए फिर उसे तबले के ऊपर लीजिए तो वो बजाने में इजी रहेगा तो देखा आपने देवेंद्र जी ने अभी हमें जो है बिल्कुल जो अप्रत्यक्ष ताल होते हैं वो सारे तालों के बारे में जानकारी दिया और ये अप्रत्यक्ष ताल जो है हमेशा ही गीत को खूबसूरत बनाने के लिए यूज किया जाता है और आप देखेंगे कि कोई भी गीत को बहुत ही सुंदर बनाना हो तो उसमें या तो तबले के साथ उसको यूज किया जाता है या फिर सिर्फ उसके सुर जो है शब्दों को यूज किया जाता है दोनों तरह से यूज करते हैं जिस तरह से जैसा वो चीजों को माना जितना उसमें खूबसूरती बनी रहेगी जितना अच्छा से अच्छा हो सकता चाहे शब्दों से या फिर तबले के ताल से दोनों तरह से यूज किया जाता है तो ये थे सारे अप्रत्यक्ष ताल जो हमने अभी सुने तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं एक और प्रश्न इनसे पूछना चाहूँगा जो अप्रत्यक्ष ताल है जैसे आपने इनको कहा लास्ट में जैसे कि ये जो गीत के साथ एक ठुमरी हमने देखा की दमार और द्रुपद ये जो है गायन शैली है इसको थोड़ा सा बजा के आप दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ये गायन शैली के बारे में बता देता हूँ जैसे की इसमें बढ़त करनी पड़ती है इसमें इस, इस तरह से होता है कि तबला जो है वो सिंगल ही चलता है कि और जब सिंगर जब सिंगर इसके अंदर अंदर एक मात्रा के अंदर दो शब्द बोलता है यानी दुगुन करता है और कभी कभी ऐसा होता है कि तबला उसके साथ में दुगुन कर रहा है या तबला से सिंगल में चल रहा है सिंगर जो है वो उससे डबल करता है डबल करने के बाद में उसका चौगुन सिंगर चौगुन करेगा और तबला एक गुण में ही चलेगा इस तरह से इसमें ये अलग अलग तरीके से इसे प्रस्तुत किया जाता है तो ये ध्रुपद और धमाड़ की ये गायन शैली की ये विशेषता है वहाँ पर और जैसे की आपने पूछा जैसे धमार धमार के बोल में आपको वापस बता देता हूं धमार और चौताल के जैसे कि धमार जो है वो चौदह मात्रा की है तो इसके बोल स्पष्ट इस है क धी टी टा आ ता आ ये जो आ मैं बोल रहा हूं ये खाली में आता है इसे बजाया नहीं जाता लेकिन इसकी काउंटिंग होती है इसे मैं तबले के साथ में एक बार बताना क धी धा धी टी ता क इस तरह से ये धमार के एक लाइन में मैं आपको बता ये धमार जो गायन शैली है इसके अंदर ताल का प्रयोग होता है और चौताल चौताल ध्रुपद ध्रुपद के अंदर चौताल का प्रयोग होता है और इसके बोल जो है वो आपको बताता हूं धा धा दिन ता किट धा दिन ता ताट कत गदी ग ये इसके बोल है तबले के साथ में धा धा दिन ता तो ये चौथा एक सीमेंट की एड जो टीवी पर आती रहते है तो इसके अंदर भी ये चौथा जो है वो बोली गई है और वो थोड़ा इसे स्पीड इस से बोला उसमें इस तरह से बोला धा धा दिनता किट धा दिनता तिट कत गदी गे एक सीमेंट की ऐड के अंदर भी इसे प्रस्तुत किया गया है तो ये इस तरह से इसकी इन तालों का यूज का... के हाँ और एक एक फिल्मी गीत के अंदर भी जैसे ये तिवरा के कुछ बोल ले लिए गए वो कुछ इस प्रकार से उसमें बोले गए धा दिनता धा दिनता धा दिनता तिट कतक गदिगन धा दिनता धा दिनता धा दिनता तिट गदिगन इस तरह से ये गीतों के अंदर जो छोटे छोटे इसके जो टुकड़े हैं, क्यों ये बोलने के उच्चारण में भी आ, सुनने में अच्छा लगता है और तो ये ये एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो के बोल थे, उसको तबले लिया गए। तो देवेंद्र जी काफी अच्छी बातें आपसे हो रही है और तबले के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आप सभी को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक और इसके बाद और भी बातें करते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो संगीत की दुनिया ओ दूर के हमको भी साथ ले ले रे हमको भी साथ ले ले हम रह गए अकेले के दूर के मुसाब हमको भी साथ ले ले रे हमको भी साथ ले, ले, ले हम रह गए अकेले तूने वो दे दिया गम बेमात मर गए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 है निगा है ना काम हसरतों का उठने को है जनाजा उठने को है जनाजा चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे हमको तो भी साथ ले ले हम रह गए अकेले को तो दूर के मुदे को तो भी साथ ले, ले रे हमको तो भी, हम तो भी साथ ले ले हम रह गए अकेले नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं खास करके देवेंद्र जी से और संगीत के बारे में तबले के बारे में आप अच्छी तरह से जानकारी ले रहे हैं जैसे कि हमने अप्रत्यक्ष तालो को अभी हमने सुना तो चलिए प्रत्यक्ष ताल जो है दादरा रूपक और केरवा इसको भी बजा के देखते हैं किस तरह से ये सर बजाते हैं और किस तरह से ये बजता है तो चलिए बात करते हैं रूपक दादरा और किरवा के बारे में सर से सुनेंगे और तबले के साथ भी बताएंगे हमें जैसे की दादरा जो छह मात्रा की थी बोल तो जो है वो आप पहले भी बता दिए आप बता दूंगे धा धिन्ना धा तिन्ना ये इसकी स्पष्ट इस बोल है और जैसे की कोई गीत है तो गीत के साथ में वो आपको बताने की कर रहा हूँ ये जो ताल जो है वो बज रही है धा दिन्ना दातिना धा दिना दा दिना धा दिना दातिन्ना दो नजरी हगा दो ना तो है दगा बाजरे अब जो बोल जो है वो मैं इसमें रुक नहीं रहा लेकिन जो बोल है वो स्पष्ट आपको बता रहा हूँ दा दिना दातिन्ना धा दिन्ना दातिन्ना धा दिन्ना दातिना इस तरह से ये गीत के अंदर इस तरह से से पिरोया गया है इसी तरह से अलग अलग जो ताल जो है जो ये सात मात्रा की तीन तीन नीधी नाना नाना तीन तीन नीधी नाना नाना तीन तीन नीधी नाना नाना चुप की चुप के रात दिन आंसू बहाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है तिन तिन ना दीदी नाना दीदी ना, ना तिन ना दिन ना दिन ना दिना तिन ना दीदी ना दीदी नाना ना इसी तरह से कहवा करवा के बोले धागे न तीनक दिन धागे न ती नक दिन धागे नीनक दिन, दिन ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे हमको भी साथ ले ले हम रह गए अके धागे न तीनक दिन धागे नी नक यानी स्पीड इस को इसमें संभालते हुए बजाना पड़ता थोड़ा क्या तबला बजाना और उसके साथ में गाना थोड़ी तो से डिफिकल्ट है इसमें ज्यादा ताकत तबले पर भी लगानी पड़ती है तो ताकत थोड़ी बढ़ जाती है आ, उसके बाद में रूपक आपको बता दी मैंने और कहरवा और उसके बाद में अब आपको आगे की ताल जो है दस मात्रा की छपताल वो आपको बताता तो। हूँ धिन्ना धिन धिन्ना धिन्ना धिन धिन्ना धिन्ना धिन हमें तुम बुलाओ मोहब्बत में इतना न हमको सताओ आवाज़ दी की ये टोटल दस मात्रा की जो गीत के हिसाब से इसे इसमें दस मात्रा पीड़ी उसी तरह से आगे बढ़ते हैं अपन बारह मात्रा बारह मात्रा में एक ताला अब जो फिल्म के अंदर इसे यूज किया गया वो इसकी जो चाल है उसे थोड़ा सा द्रुत कर दिया थोड़ा स्पीड से कर दिया का छेड़ छेड़ मोहे घर वाले का छेड़ छेड़ मोहे घर वाल गाए का छेड़ छेड़ मोहीं इस तरह से ये तालाब बजाया गया उसके बाद में दीपचंदी एक फेमस गीता इसमें मैं आपको बता दें अत महाभारत कथा महाभारत का जो है उसके ऊपर जो स्टार्टिंग जब महाभारत की होती है तो इसी ताल के ऊपर ही वो आधारित है उसी तरह से सोला मात्रा सोला मात्रा जो है वो उसके बोल है धा दिन धा धा दा धा तिन तिन ता ता दिन दिन दा। अब जो गीत के अंदर इसमें जरा सी स्पीड ला देते दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा, दा तिन तिन दा, ता दिन दिन दिन दिन मधुबन मेरा मधुबन मेरा दे की बाजे रे। मेरा जे रे। इस तरह से इसमें अलग-अलग तो देखा आपने किस तरह से प्रत्यक्ष ताल जो है दादरा केरवा और रूपक हमने अभी सुना और उसके साथ जुड़े हुए कई तालों को सर में गीतों के माध्यम से भी बजा के दिखाया और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को बड़ा ही आसान हुआ होगा आज तबले के माध्यम से तबले के जो ताल है वो समझने में और बजाने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे किस तरह से बजाया जाता है वो भी आपने समझा है और बहुत सारी इस तरह की आपको इस संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम से आपको सुनाया जाएगा आगे और भी बहुत सारी बातें संगीत की हम सुनायेंगे इसी तरह से और हमारे साथ बने रहेंगे देवेंद्र जी जो सिर डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने संगीत की तालीम ली है और संगीत में उन्होंने एम किया है और अभी अपनी बच्चों को भी सिखाते हैं छुट्टियों में और प्लस दो स्कूल में वो पढ़ाने भी जाते हैं हफ्ते में दो दो तीन तीन दिन करके तो इस तरह वो संगीत के साथ बिल्कुल लगे हुए हैं और बच्चों को सिखाने में उनको बड़ा अच्छा लगता है तो आगे चल के हम बच्चों के साथ भी कुछ कार्यक्रम आपको सुनाएंगे उनके पास जो बच्चे आते हैं किस तरह के चीजें सीखते हैं उनसे भी बातें होगी तो चलिए बहुत सारी बातें होती रहेगी लेकिन अभी लेते हैं हम आपसे विदाई मुझे और देवेंद्र जी को दीजिए इजाजत नमस्कार नमस्कार आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबान 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो चुपके चुपके रात दिन, याद है हम अब तक समा हो जान कोना दफतन खिले नो मेरा का कोना दफतन और दुपट्टे से तेरा वो रा हो छुपानायाद हम को समान याद चुपे चुपके चुपके रात दिन आंसू महा को अब तक छिया समाना गरेनी गरेनी गरेनी गरेनी गरेनी पसा पसा घरे तुझको जब तुझ कभी ना तो लिहाज हा ले दिल प बातों तू ही पे जत निल पा तू पता اس کو بہہ جا رہے ہیں آ کے اس کا خبر پہا बस की सब भी कहीं जिक्र है फिरा रो रो के भी मुझको रुलाना याद हम को अब तक आश थी